ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाया ओं नमो भगवते वासुदेवाया भक्ति सर्वश्रेष्ठ पंथ है बार बार बताना पड़ेगा सामान्यता यदि हम एक ही बात बार बार बोलते तो हम ऊब जाते हैं। भक्ति के बारे में नहीं कृष्ण के बारे में नहीं तो कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ पंथ है प्रत्येक जीव के लिए क्योंकि है क्योंकि कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है किंचित अस्या कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है और जीव का शाश्वत धर्म है श्री कृष्ण की सेवा में इसलिए सब शुभ कर्म की श्रेष्ठता कृष्ण यादि वो कृष्ण भक्ति में संयुक्त है जैसे श्रीमद भागवत में कहा गया है प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या अठाईस उन्तीस वासुदेव फरा वासुदेव फरा मखाहा वासुदेव परायोगा योग वासुदेवा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम थप वासुदेव फरो धर्मो वासुदेव परा गति वासुदेव मतलब कृष्ण वासुदेव का पुत्र जो अजा जिनके माता पिता नहीं है जो सबके माता पिता है हाँ जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पिता धाता पिता महा मैं ही कृष्ण कहते है मैं जगत के पिता माता धाता पिता महा सब कुछ हूं तो श्री कृष्ण की अचिंत्यता है कि वे साधारण बुद्धि के परे है कि जो सबके माता पिता है वासुदेव के पुत्र है वासुदेव शब्द का एक और मुख्य अर्थ है कि वे सर्वत्र भाष अर्थात वे सर्वव्यापी है तो वासुदेव प्रेद प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है अर्थात श्रेष्ठ स्वाध्याय है कृष्ण विषयक शास्त्र का स्वाध्याय करना वासुदेव फरा मखा मख एक विशेष प्रकार का यज्ञ है यज्ञ करने का उद्देश्य ऊ ही प्रसन्न करना है ओ मतलब कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण को प्रसन्न करना यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य है तो कभी कभी बड़ा यज्ञ बनाना है आ, अनावृष्टि में ऐसा होता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऐसा यज्ञ बनाना है बारिश जैसे बारिश होगी परंतु यज्ञ करने का उद्देश्य ऊ है कि प्रसन्न करना है तो ऐसा उद्देश्य है यदि भगवान प्रसन्न हो तो हमको बारिश भेज देंगे योग वासुदेव परायोगा योग योग ऊ ही के सखा के लिए वासुदेव परा क्रिया सारे सकाम काम अंततः अंत के द्वारा पुरस्कृत होते हैं तो इसलिए सब क्रिया इनकी प्रसन्नता के लिए वासुदेवअ ज्ञानम कई परम ज्ञान है वासुदेव वासुदेवअरम और सारी कठिन तपस्याए उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। वासुदेव अपरोधर्मो ओ प्रेमपूर्ण सेवा करना ही धर्म है धर्म क्या है इसके बारे में बहुत चर्चा होती है तो ये परिभाषा है भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा करना ही धर्म है ये धर्म शब्द की श्रेष्ठ परिभाषा है इसलिए भाग, भागवत में इतना इतना से इतने ज्ञान अथूल है नहीं तो ऐसे बोले कि श्रीमद् भागवत लेने से हम आप फर धनी हो जाएंगे आप फर ज्ञानी होगे और फर प्रसन्न होगे और फर भक्ति मिलेंगे जेंगे श्रीमद भागवत कृष्ण है साहित्य के रूप में भगवान कृष्ण हर एक शब्द में भगवान कृष्ण उपस्थित है कृष्ण से अभिन्न है तुल्य भगवत विभु सर्वश्रय प्रति श्लोके प्रति नाना अर्थकोय चेचन महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण चूल्य भगवत अर्थात भगवत और कृष्ण अभिन्न है कृष्ण स्वधर्म भगत धर्म ज्ञान आदि सह कला नष्ट दृशा पुराणाधुनोदिता भगवान कृष्ण दर्पयोग का अंतिम भाग में वापस गए गोलोक धाम इस धरती को पवित्र करके चले गया वापस तो वे धर्म और धर्म और ज्ञान की मूर्ति है तो खाली में है जिसमें सब लोग अंधा जैसे हैं तो कैसे लोग धर्म और ज्ञान का आलोक मिलेंगे खाली में श्रीमद भागवत से क्योंकि श्रीमद भागवत श्रीकृष्ण से अभिन्न है जैसे कृष्णा श्रीमद भागवत दिभु है अर्थात सर्वशक्ति महान और सर्वाश्रय सबको शरण दे सकते प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक अक्षर में बहुत बहुत गहरा अर्थ है तो ऐसे वासुदेव फरोधर्मो वासुदेव परागति ही तो अंत में सिद्ध है mm. कि ही वासुदेव है जीवन के धर्म लक्ष्य है और द्वितीय स्कन में भी एक ही वचन है नारायण परावेद देवा नारायण गजा नारायण फरो नारायण फरंग थप नारायण फरम ज्ञानम नारायण फरा गति सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए है ओ ही की निमित्त है देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं के सेवा के लिए है विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त है और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और क्षर मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है तो ऐसे कृष्ण सभी परिप्रेक्ष्य कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ क्रिया है तो परम दान है कृष्ण भक्ति दान क्या है कुछ द्रव्यों दूसरों को देना जिन जो एक व्यक्ति के पास है तो दूसरों को देता है वो जो वो दूसरा व्यक्ति वो चीज जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है और जिससे वो दूसरा व्यक्ति जो दान प्राप्त करते हैं जिससे वो व्यक्ति का कल्याण होगा उसको दान बोलते हैं। मेरे पास कुछ चीज है जो आपको देता देता हूं जिससे आपका फायदा होगा तो परम दान है कृष्ण भक्ति क्योंकि परम कल्याण होते कृष्ण भक्ति से वो तो स्पष्ट है परम दान क्या है वो वस्तु या विषय जिससे प्रापक का फरम कल्याण होगा तो क्या है फरम दान पैसा अन्न अन्नदान विद्यादान विद्यादान तो बहुत बड़ा दान है वास्तविक विद्यादान ऐसे एमएससी पीएचडी ओ स तो मायक विद्या है तो वो विद्या जिससे एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी बन जाएगा परंतु समझना चाहिए कि वो वास्तविक ज्ञान है वास्तविक ज्ञान तो दो तीन शब्द में हम बोल सकते जी वह स्वरूप है कृष्ण एन यृष्ण कौन है परमेश्वर पुरुषोत्तम और क्यों उसे हमारा उपका होते क्योंकि कृष्ण भूल से जीवन आदि बाह्य मौका था माया थारे दया संसार दुख कृष्ण को भूल के हम इस भौतिक संसार में माएक दुख सदैव अनुभव करते तो आमी नित्य कृष्ण दास एक कथा भूले मायार नफा होया हया दिन भूल भूले चूंकि मैं नहीं जानतू भूलता हूं कि मैं कृष्ण का दास हूं सेवक हू इसलिए मैं इस बुद्धिक संसार में सद भ्रमण करता कभी कभी स्वर्ग जात कभी कभी नारक कभी कभी देव शरीर मिलता कभी कभी असुर का शरीर मिलता हूँ कभी कभी कीट क्रीमी का रूप मिलता हूं तो ऐसे परम ज्ञान है वो ज्ञान की मैं कृष्ण का दास हूं और इनकी सेवा कैसे कृष्ण सेवा करने है तो भक्ति दान और विद्या दान तो प्राय एक ही है यदि हम समझते कि परम विद्या है कृष्ण भक्ति तो परम दान है उस विद्या जिससे हम समझ सकते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं तो so इस प्रकार परम क्या है दान अन्न दान गरीबों को कपड़ा देना परंतु का दान से वो आशा तो अस्थाई होगी बूगी लोग को खिलाने से फायदा होगा लेकिन चार पांच घंटे के बाद तो फिर भूखी हो तो बीमार लोग को हॉस्पिटल उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करने से उनको पूरा काल में चिड़क काल में रोग से बचाना संभव नहीं है क्योंकि इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु ज्वाव्य आदि होते हैं स्वभाविक है इस भौतिक स्थिति जो अस्वाभाविक है जीव के लिए अस्वाभाविक है इस भौतिक संसार में स्वाभाविक है कि जन्म मृत्यु जुराव्य आदि दूकों भोगना पड़ेगा तो परम दान है वो विद्या जिससे हम जन्म मृत्यु जो आप से मुक्त होंगे और वो विद्या क्या है कृष्ण भक्ति तो परम कल्याण है कृष्ण भक्ति परम शुभ है कृष्ण भक्ति परम उपकार है कृष्ण भक्ति परम इसलिए परम पुण्य भी कृष्ण पुण्य क्या है हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे भविष्य में हमारा कल्याण होगा ऐसे पुण्य कर्म करने हैं ऐसे में तो ऐसे ऐसे काम करने से भविष्य में हम फल मिलूंगा जो अनुकूल होगा आ, मैं गरीबों को खिलाता हूँ हॉस्पिटल बनाता हूँ देवी देवियों की पूजा करता हूँ और यही सब करने से आशा है कि अगला जन्म शुभ होगा स्वर्ग जंगा और स्वर्ग से वापस आके मैं अनुकूल स्थिति में जन्म लूंगा तो ऐसे ही पुण्य कर्म है तो परम पुण्य है वो कर्म जिससे हमारा परम श्रेय होगा तो स्वर्ग जाने से कुछ माक कल्याण होता है और स्वर्ग में सुख इस धरती पर जो सुख हम मिलते वो उससे बहुत ज्यादा है तो फिर भी वो सुख तो दुख मिश्रित है तो परम आनंद है कृष्ण भक्ति में जिसमें दुख नहीं है जिसका अंत नहीं होते हैं जो असीम अफार है तो इसलिए परम पुण्य है वो कार्य जिससे हमारा परम श्रेय होते शाश्वत पूर्ण आनंद प्राप्ति तो इस प्रकार परम पुण्य है कृष्ण भक्ति और परम श्रेय है कृष्ण भक्ति और परम दो शब्द है प्रय श्रेय प्रय का मतलब ऐसे करना जिससे हम अभी अभी लाभ मिलेंगे और श्रेय है ऐसे करना जिससे भविष्य में हमारा लाभ और ज्यादा होगा लाभ या खया जैसे बच्चे है चाहते है तो खेलना स्कूल ना ही उसको फ्रे बोलते उससे वो सुखी हो होंगे, लेकिन भविष्य में अशिक्षित होने के कारण उसका भविष्य तो शुभ नहीं होगा तो माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते, तो बच्चे तो नहीं अच्छा नहीं लगते लेकिन जिससे उनका भविष्य में वे मिलेंगे तो इंजीनियर होना प्रोफेसर होना डॉक्टर होना ऐसे जिससे भविष्य में उनका फायदा होगा इसलिए माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते तो अभी वो सुख जो हम मिल सकते उसको प्रेबल थे और अभी कुछ हमारे हम कुछ करते है जिससे हम अभी अभी अच्छा नहीं लगते लेकिन हम जानते हैं कि भविष्य में ऐसे करने से भविष्य में हम सुखी होंगे उसको श्रेय बोलते तो परम प्रय है कृष्ण भक्ति परम परम प्रयस परम श्रेयस दोनों क्योंकि भक्ति में प्रत्यक्षावागम धर्म्यम सुखम खर्थम अव्ययम भक्ति करने में सुख होते ऐसा नहीं है कि हम बहुत कठिन तपस्या करते और बाद में हम तपस्या करने से हम फल में लेंगे जिससे हम सुखे होंगे ऐसा नहीं है वर्तमान स्थिति में अभी करने का समय हम भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी सेवा करने से हम सुख मिलते और भक्ति करने से हमारा भविष्य के लिए भी हम सुखी होंगे तो परम श्रेयस प्रयास दोनों कृष्ण भक्ति में है तो परम तपस्या भी कृष्ण भक्ति तपस्या का मतलब बहुत कुछ जो बहुत कठिन है जो तो फिर भी हम करते हैं किसलिए तो कार्मी लोग तपस्या कहते हैं जिससे वे भुक्ति मिलेंगे भुक्ति का मतलब भौतिक इंद्रिय सुख और ज्ञान तपस्या करते हैं जिससे वे मोक्ष मिलेंगे और योग अंग तपस्या कहते जिससे वे सिद्धि मिलेंगे तो परंतु भक्ति में तपस्या इतना ज्यादा नहीं है कुछ तपस्या होनी चाहिए तपस्या कृष्ण भक्ति में तपस्या ऐसे नहीं है कि शरीर को कष्ट देना <coughs> कुछ तपस्या होते है एकादशी पर उपवास जन्माष्टमी पर उपवास सुबह सुबह उठना परंतु कृष्ण भक्ति का स्वभाव आनंदमय और भक्तों जो तपस्या तपस्या जो करते हैं तो उसमें दुख नहीं मिलते उसमें सुख भी मिलता है, क्योंकि कृष्णार्थ के लिए चेष्टा सब कुछ कहते श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और वो तो थोड़ी सी तपस्या जो भक्त करते हैं तो कहते है श्री कृष्ण की प्रीति से और समझते की ऐसा करते हूँ जिससे भगवान प्रसन्न होंगे और कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो इस छोटी छोटी सी तपस्या करने से तो उससे भक्तों और भी आनंदित होते तो भक्तिमय वास्तव में तपस्या नहीं होती त्याग वैराग्य वो भी है कृष्ण भक्ति में त्याग परंतु भक्ति में त्याग क्या है वो सब अनार्थ का त्याग जो हमारा वास्तव कल्याण की विरोध उसको त्याग करना जैसे यदि हम एक व्यक्ति को उपाय देते हैं जिस जिससे वो सिगरेट पीना न चढ़ते वो सिगरेट त्याग लेकिन वो त्याग उसके लिए अनुकूल है तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति में त्याग जो है पूरा आत्म कल्याण लिए है त्याग क्या है जो मांस मछली अंडे खाने वाले है क्यों हम बोलते वो सब छोड़ दो और भारत में आज तक बहुत शाकाहारी है परंतु ज्यादातर प्याज लहसुन कहते है तो वो भी त्याग करना चाहिए क्यों क्योंकि भक्तों का संकल्प है कि हम केवल वो भोजन लेंगे जो कृष्ण प्रसाद है तो पहले भोजन बनाना है और भगवान कृष्ण को छा है और हम कृष्ण को हैं जो भगवान कृष्ण का पसंद है और कृष्ण का पसंद नहीं है प्याज लहसुन इसलिए हम नहीं लेते अलग अलग कारण भी है वो सब तामसिक प्याज लहसुन तामसिक है और उसके करने से तो थामागुण मन में ज्यादा आता है तो मांस मछली अंडे प्याज लहसुन वो सब त्याग करना चाहिए लेकिन वो बड़ा त्याग नहीं है और उससे ही शारीरिक मानसिक और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कल्याण होते है। तो उस प्रकार त्याग से ही क्या नुकसान है कुछ नहीं है पूरा लाभ होते सिगरेट फिर वो भी त्याग करो तो कृष्ण भक्ति में त्याग जो है वो ऐसे कठिन कठोर त्याग ऐसे नहीं है भूलधारणा वो सब वो सब भी त्याग करना शायद वो कठिन नहीं बहुत लोग खेले गए तो की सब देवता एक ही है भगवान का कोई रूप नहीं है आधुनिक युग में मुख्य भगवान है साई बाबा ये सब भूल धारने त्याग करना चाहिए मन में गंदगी सब त्याग करो काम करो लोभ मोह मादा माद सा वो सब त्याग करो छोड़ दो भूतिका शक्त है अंश है अनासक्त हो जाओ तो कृष्ण भक्ति में त्याग आसन्न होते है क्योंकि वो त्याग तो स्वाभाविक है क्योंकि जीव का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना और सिगरेट पीना मंगस खमना अंधे कम टीवी देखना वो सब जीव का स्वभाव नहीं है जीव का स्वभाव है कृष्ण सेवा करना तो त्याग और वैराग्य दो शब्द <coughs> तो प्राय एक ही थत है एक ही फर्याय है तो कृष्ण भक्ति में वैराग्य है किसी वस्तु से आसक्त नहीं होना परन्तु समझ न सब वस्तु कृष्ण की सृष्टि है और सब कुछ कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना अनासक्त विषयान यथा उपयुंजतः निबंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य तो सब कुछ जो जगत में है तो कृष्ण कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए ये फरम त्याग है फरम वायराग्या है कृष्ण भक्ति में जैसे श्रील प्रॉपर स्वयं ये उदाहरण दिया है ये एक माइक्रोफोन है तो जिसने वो कंपनी जो इसको बनाया तो कृष्ण भक्ति के लिए नहीं बनाया तो क्या वो भौतिक संगीत के लिए और भौतिक शिक्षा देने के लिए और भौतिक स्पीच देने के लिए तो हम इस इसका बनाने का उद्देश्य पूरा भौतिक था परंतु ये सब पदार्थों जिससे बनाया है वो सब कृष्ण की सृष्टि है और भगवान और जिस जिन्होंने इस चीज को बनाया तो भगवान को भगवान वो व्यक्ति को बुद्धि प्रदान की है जिससे वो ऐसे चीज बना सकता है तो ये सब लेके हम कृष्ण की सेवा में प्रयोग करते तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हम विरक्त हैं हम केवल ऐसे वस्तुओं को प्रयोग करेंगे जिसका साक्षात संबंध है कृष्ण भक्ति में जैसे पुस्तक भगवद गीता श्रीमद भगवत घंटी तो पूजा में प्रयोग करना है अगरबाती यही सब कृष्ण भक्ति का यही तो पूरा भौतिक है परंतु परम वैराग्य ऐसे ही विचार करना नहीं परम वैराग्य है कि तो इंद्रिय सुख जिसका जिसका कारण से इस चीज बनाया हुआ इंद्रिय सुख के लिए उसके लिए मैं प्रयोग नहीं करूंगा प्रयोग करूंगा कृष्ण भक्ति में जैसे मैं इसमें से आपको बताता हूं अभी तो इसको युक्त वायराग्य कहते कि हम सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाते तो कुछ चीज है जो पूरा बंद करना चाहिए कृष्ण सेवा में लगाना संभव नहीं है जैसे कोसाई खाना हम नहीं कहेंगे कि हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोल के पशु हत्या करेंगे नहीं ऐसा चीज तो पूरा बंद करना ऐसे कुछ करना शराब दुकान कृष्ण सेवा में शराब पहनने का कोई प्रयोग नहीं है ऐसा है पाश्चात्य देशों में कुछ मकान है जो पहला मुंबई में और सब लोग जानते है शराब खाना जिसमें नीच लोग जाते है शराब पीने के लिए नीच लोग का मतलब फर्स्ट सच में सब लोग क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति में शराब भिन्न एक मूल स्तंभ है तो ऐसा एक कुछ मकान है जो पब था तो उसको हम इसको खरीद तो करके हम संस्कार किया और अभी भगवान कृष्ण का मंदिर है परम वायुराग्य है कृष्ण भक्ति युक्त वायुराग्य तो ऐसे विचार, विमर्श विवेक कृष्ण भक्ति है यदि हम विचार करते तो क्या है जीवन का उद्देश्य मुझे क्या करना चाहिए तो परम विचार है कि मुझे कृष्ण सेवा करनी चाहिए तो परम विचार विमर्श कृष्ण भक्ति है परम साधना कृष्ण भक्ति है साधना क्या है एक आध्यात्मिक या धार्मिक उपाय जिससे साध्य मिलते साधना है उपाय और साध्य है लक्ष्य तो इस प्रकार योग साधना भी है और ध्यान तपस्या ये अलग अलग साधना है तंत्रिक साधना भी है तो परम साधना क्या है इसको समझने के लिए तो पहले हमें समझना चाहिए तो परम साध्य क्या है परम लक्ष्य क्या है तो परम लक्ष्य है कृष्ण तो परम साधना है वो साधना जिससे कृष्ण कृष्ण को प्राप्त होते तो कृष्ण प्राप्ति कैसे होते है? कृष्ण भक्ति से तो कृष्ण भक्ति है साधना परम साधना और परम साध्य इस प्रकार भी कृष्ण भक्ति परम साधना और परम साध्य क्योंकि कृष्ण भक्ति में साधना और साध्य एक ही है हम भक्ति कहते हैं किस हेतु है से जिससे हम पूरा शुद्ध रूप में भक्ति कर सकेंगे इस भौतिक स्थिति में हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इस प्रकार पादसेवनम आर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये सब हम करते हैं ये सब कृष्ण भक्ति है और ये सब करने से क्या प्राप्य है शुद्ध शुद्ध अवस्था में शुद्ध भक्ति करना। शुद्ध भक्ति में क्या है श्रवणम कीर्तनम विष्णव स्मरणम पाद सम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदना साधना और साध्य एक ही है <coughs> तो कर्म की साधना में लोग पुण्य काम करते और जैसे यज्ञ करते हैं दान देते हैं देव देवियों की पूजा करते हैं और फल जैसे स्वर्गवास प्राप्त करके तो उपाय को चढ़ते साधना चढ़ते अभी जिसलिए वो कर्म पुण्य कर्म किया था उस, उसका फल मिलता था इसलिए वो साधना करने का और आवश्यक नहीं है परन्तु भक्ति में साधना भक्ति और साध्य भक्ति दोनों एक ही है और ज्ञान मार्ग में ऐसे विवेक करना नहीं थी नहीं यही यही सत्य नहीं है यही सत्य, सत्य नहीं वो सत्य नहीं वो सत्य नहीं तो ऐसे विवेक करना ये भौतिक संसार में सब कुछ माया है और आय से ही विवेचना करना और सिद्धि प्राप्त करके वो सब विचार विमर्श चढ़ते और लीन होते ब्रह्म ज्योति में और योग में साधना है योग साधना आसन आ, क्या है यम नियम आसन, प्राणायाम धारणा, ध्यान प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान साधम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, समाधि अष्टांग योग में आठ स्तर है और आठ आठ प्रकार की क्रिया है तो समाधि सिद्धि है योग में और, और समाधित होने से योगियों योग सिद्धि मिलते तो योग सिद्धि प्राप्त करके और यामयाम इत्यादि करने का आवश्यकता नहीं है परंतु भक्ति में साधना और साध्य एक ही है तो इस प्रकार परम साधना है कृष्ण भक्ति परम साध्य है कृष्ण भक्ति परम समाधि है कृष्ण भक्ति समाधि शब्द प्रचलित है समाधि का मतलब योग और ध्यान में सिद्धि समाधि समाधि का अर्थ है तो जिसमें चेतना पूरा शुद्ध है और पूरा एकाग्रत है परम सत्य का तो वो कृष्ण भक्ति में आसने सही कृष्ण भक्ति से समाधि मिलती है तो कैसे तो मन कृष्ण भक्ति में मन तो पूरा कृष्णा कृष्णा में तन धनमय रहते भक्ति में प्रथम साधना है सबाई माना कृष्ण पदार विंद यो कृष्ण भक्ति में प्रथम क्रिया है मन को कृष्ण में अर्पण करना कृष्ण में नियुक्त होना तो कृष्ण भक्ति में प्रथम साधना और परम सिद्धि तो एक ही है तो प्रथम स्तर में वो भक्ति जो मन में कृष्ण का स्मरण करना अपक्का है और सिद्धि में पक्का होते हैं तो भक् साधना वस्तु में भक्ति और सिद्धि में दोनों एक ही है जैसे वही खुट में लोग क्या कहते तो ऐसे भगवान की आरती कहते कृष्ण प्रसाद लेतेर्तन करते है तो हम जो यहाँ कहते है वहा भी कर तो अंतर है कि यहा हम साधना अवस्था में करते अपक्का अवस्था में और वहा पक्का पक्का होने के कारण थका होने के बाद भक्तों योग्य है भाई जाने के लिए वहाँ भक्ति करते तो इस पर परम समाधि परम साध्या भक्ति है परम साक्षर का ये सक्षक का शब्द हम भी सुनते साक्षर का क्या है आत्म सक्षक का तो आत्म जिस लिए ज्ञानी योग्याम बहुत बहुत प्रयत्न करते है भक्तों तो भक्ति का प्रवेश करने समय मिलते आ, वो साक्षात्कार जो बहुत कठिन है ज्ञानी तो भक्ति का प्रवेश वो आत्म साक्षात्कार क्या है तो खाली यही बात समझना कि मैं सनातन जीव हूं मैं परमेश्वर पुरुषोत्तम कृष्ण का सनातन दास हूं तो खाली यही बात समझना और स्वीकार करना आत्मसाक्षर है आत्मसाक्षर बहुत बहुत सहज है उसमें कुछ कठिनाई नहीं है कठिनाय है यादि मन में वो अहंका नहीं नहीं नहीं मैं स्वयं खुद का बल से मैं आत्मसक्षर का मिलूंगा वो अहंकार से आत्मसाक्षक का प्राप्त करने बहुत कठिन है क्योंकि सुरवत से वो भाव है कि मैं स्वतंत्र हूं तो मैं स्वयं सब कुछ करूंगा और भक्ति में स्वभाव क्या है या भावना क्या है तो स्वीकार करना कि मैं जीव हूं कृष्ण भगवान है मैं उनकी कृपा पर पूरे पूरी निर्भर करता हूं तो ऐसे कृष्ण भक्ति परम सक्ष है और वास्तव में सक्ष का शब्द का मतलब है कृष्ण भक्ति एक्चुअली ये सब शब्द पुण्य शब्द का पूर्ण अर्थ है भक्ति शुभ लाभ ये सब शब्द की पूरी परिभाषा है कृष्ण भक्ति लाभ कृष्ण भक्ति के बिना लाभ का मतलब क्या है लाभ तो माया के और अभी मैं क्रोपाती पाती हूं माया के तुम्हारा पास तो तु नहीं है वो माया से तुम सोचते कि तुम क्रोपाती हो आज कल क्रॉप आती हो तो बड़ी बात नहीं है <laughs> एक एक फ्लैट का दाम होते पचास लाख तो क्रो इतनी बड़ी बड़ी है लेकिन जैसे पहला ऐसा नहीं तो ऐसे परम स्वाध्याय क्या है कृष्ण भक्ति स्वाध्याय कहने से बहुत सारे शास्त्रों का स्वाध्याय करने से हम अवगत नहीं है कि कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का दास हूं तो वो सब शास्त्र स्वाध्याय से हम क्या मिला कुछ नहीं स्वाध्याय से हम और भी माया से मोहित हो सकते यदि हम शुद्ध कृष्ण भक्ति वाणी शुद्ध भक्तों से नहीं मिलते तो स्वाध्याय से हम और ज्यादा मोहित बन जाएंगे यदि हम गीता पाठ कहते हैं और उसके ऊपर बड़ा पंडित माया अपहृत ज्ञानी लिखते हैं कि सब भगवान है तुम भी भगवान हो तो ऐसा स्व है कल्याण नहीं होगा नुकसान क्षति क्षति होगी तो स्वाध्याय करने के पहले तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए हे भगवान मुझको ऐसा रास्ता देखाए जिससे मेरा वास्तविक कल्याण होगा नहीं तो, तो जितने भी हम त्याग तपस्या वैराग्य पुण्य कर्म कर्म ज्ञान योग ध्यान इत्यादि करते हैं तो हम फट से विभ्रमित रहेंगे तो पहले ही ठीक करना चाहिए तो कौन सा रास्ता सही है न ही तो सब कुछ जो हम करेंगे तो सब अशुभ होगा तो समझना चाहिए वास्तविक कल्याण क्या है परम कल्याण क्या है केवल कृष्ण भक्ति में तो ऐसे ही विधि सिद्धि विधि बहुत विधि पालन करने से कुछ नहीं होते वास्तविक कल्याण नहीं होते यदि वो सब विधि का लक्ष्य कृष्ण भक्ति नहीं है सब मंत्र केहने से बहुत मंत्र है न मृत्युंजय मंत्र तो वास्तविक मृत्युंजय मंत्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो केवल उस उससे केवल मृत्यु को जीत नहीं है तो उससे और बहुत भी अधिक फल प्राप्त होते कृष्ण नाम महामंत्र भाव जो हरे कृष्ण हरे कृष्ण जापते हैं तो भाव कृष्ण भाव में मानते आध्यात्मिक प्रेममय भाव तो कृष्णा के भक्तों जो तो मुक्ति प्राप्ति के बारे में चर्चा नहीं करते ओ हम कीर्तन करेंगे उससे हम मुक्त होंगे भक्तों तो ऐसी बात नहीं बोलते तो हम कीर्तन करते कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन है शब्द रूप में कृष्णा कीर्तन शुद्ध भक्तों का कीर्तन कृष्ण पूरा कृष्ण प्रेम माय तो इस प्रकार समझ मंत्र शास्त्र में बहुत मंत्र है महामंत्र है हरे कृष्णा हरे कृष्णा जैसे चैतन्य भगवान में चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे प्रभु कह कहला ऐ महामंत्र निर्बंध यह हो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो अभी बल वो महामंत्र है और सब निर्विशेष युवक वृद्ध शिक्षित मूर्ख स्त्री पुरुष सब इस मंत्र को हो परंतु कुछ भक्ति विधि भी पालन करने चाहे इससे सब लोग सर्व सिद्धि परम सिद्धि प्रेम सिद्धि मिल सकते हैं। इसलिए सदैव कृष्णा कीर्तन हरि हरिकृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने के अलावा कोई दूसरी विधि नहीं है ये परम विधि है परम विधि है कृष्ण भक्ति महामंत्र जप कीर्तन करना तो फरम रीति परम, परम नीति रीति का मतलब उपाय परम उपाय और उपेय जैसे साधना और सिद्धि साधन साध तो वैसे उपाय उपाय तो परम नीति हे कृष्ण भक्ति परम नीति हे कृष्ण भक्ति नीति का तो कैसे व्यवहार करना इस संस्था जैसे जिससे हमारा कल्याण होगा तो परम नीति हे कृष्ण भक्ति और कैसे हम कृष्णा भक्ति करने से इस भौतिक संख्या में व्यवहार करने चाहिए तो इसलिए हम सब पूर्व आचार्यों के चरित्र से शिक्षा मिलती है तो यदि हम चाहते है समझना तो कैसे इस भौतिक संस्था में भक्ति जीवन व्यतीत करना है तो शिल प्रभुपाद का जीवन चरित्र से हम समझ सकते हैं शिल प्रभुपाद और शिल भक्ति से धन सर ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर और आज भी किसी पक्का भक्त का चरित्र और व्यवहार से हम समझ सकते हैं तो कैसे हम इस संसार में रह सकते जिससे हम दिन पर दिन भक्ति में प्रगत हो सकते हैं तो ऐसे परम नीति है कृष्ण भक्ति में और हम श्रीमद भागवत का प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध से दोनों से वासुदेव अपरा वेद नारायण अपरा ये सब उपदेश मिला और यज्ञ का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना वासुदेव परम अखाहा वासुदेव परम ज्ञानम और ये सब चालिका का अंतिम या चरम उपदेश है कि परम गति है वासुदेव या नारायण तो ऐसे परम गति है कृष्ण भक्ति परम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति तो ऐसे तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा करने से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होने चाहिए तो पुण्य अर्जन करने के लिए ही भौतिक पुण्य अर्जन करने के लिए नहीं वास्तव में तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आजकल तीर्थ सब तीर्थ तो सब तो नहीं है लेकिन ऐसे सब बहुत तीर्थ में तो पंडित पंडा का मुख्य उद्देश्य है तो यात्रियों का फैसला निकलना तो सब वातावरण तो व्यापार जैसे है तो इसलिए ही नरोत्तम अष्टा को ने कहा तीर्थ यत्र परिश्रम केवल मने ब्रह्म। तो मन ब्रह्म भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण तो यदि मन स्थिर है स्थित है गोविंद के चरण में तो कोई दूसरा तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं है फिर भी भक्तों चाहते हैं, वो सब तीर्थ स्थान जाना जिसमें कृष्णा लीला रामलीला चैतन्य लीला, लीला प्रखट हुए चुनराव ठाकुर ने कहा गौर आमार जय सब स्थाने खरव भ्रमण रोंगे स्थान हेरी बवामी प्रणयी भक्त आ प्रेमी भक्तों की संगति में भक्ति विनोद ठाकुर कहते मैं चाहता हूँ सब तीर्थ जाने जिसमें चैचान्य महाप्रभु गाय हैं तो परम तीर्थ है कृष्ण के भक्तों चीर्थ का मतलब ऐसे स्थान जिससे हम आसाने से इस भौतिक संसार से वो वायकुण जागा जा सकते वो तीर्थ शब्द का अर्थ तो है तो परम तीर्थ है कृष्ण के भक्त भगविधा भागवत स्थिर स्वयं युद्धि महाराज विद्योर को बताया कि विद्युत तो तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं हसी और युधिष्ठिर महाराज तो विद्योर को बताए की आप जैसे महान भक्त चलंत तीर्थ हो क्योंकि के हृदय में कृष्णा है कृष्णा प्रखात है तो आपका संग से आप जहा भी हो आपका संग से किसी मायाबद्ध जीव कृष्णा को मिल सकते ऐसे तो आप फरम तीर्थ है और आप इतना बड़ा तीर्थ है कि तीर्थ स्थान जाकर आ, आप तीर्थ स्थान को पवित्र बनाते तो फरम तीर्थ है कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्ति तो ऐसे ही गंगा स्नान से और भी पवित्र भक्तों और भक्ति गंगार सोहले पश्चात बाबा था वन दर्शन पवित्र करो यही थो तो मार्गो नरोतम दास ठाकुर शुद्ध वैष्णव के बारे में कहते हैं कि गंगा का स्पर्श करने से धीरे धीरे पवित्रता होती है परंतु शुद्ध भक्तों का दर्शन करने से दर्शन मात्र पवित्रता होती है क्योंकि परम पवित्रता है कृष्ण भक्ति जो तो इस प्रकार सब कुछ संपूर्ण होते हैं कृष्ण भक्ति में आपसाथ था कि <gözDA> आराधित हो यादि हरष थपसा तथा किम नाराधित हो यादि हरष थपसा तथा अंथा बहे अंथा बहे यादि हरिष थपसा तथा नहिष यादि हरिष थपसा तथा किम नारद मुनि का सिद्धांत है कि यदि एक व्यक्ति हरी की आराधना करते है तो वो व्यक्ति का तपस्र्या करने का क्या आवश्यकता मतलब कोई आवश्यकता नहीं है और यदि किसी व्यक्ति हरी की आराधना नहीं करते तो उसकी तपस्या करने से क्या फायदा होता है कुछ नहीं और यदि एक व्यक्ति अंदर में और बाहर भी भगवान हरि का दर्शन मिलते तो उसका तपस्या करने से कुछ फायदा नहीं। क्योंकि पहले से ही वो पूर्णी सिद्धि पूर्णा सिद्धि प्राप्त हुई और यदि एक भी व्यक्ति तपस्या करने से अंदर और बाहर हरि का दर्शन नहीं मिलते तो उसका तपस्या का उसका तपस्या करने से क्या लाभ है कुछ नहीं। तो इस प्रकार तो सभी परिप्रेक्ष समझना चाहिए कि सब कुछ जो तो शुभ है सब कुछ तो अति सुसंपूर्ण रूप से पूर्ण होते <laughs> कृष्ण भक्ति से कृष्ण भक्ति तो <laughs> श्रेष्ठ मार्ग है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो आशा है ये सब सुनने से आप प्रसन्न है और आपकी बुद्धि की शुद्धि हो गए फरम बुद्धि है कृष्ण भक्ति करना हम सर्वस्व प्रभाव अथा सर्व प्रभावित है जमते न बुद्धा भाव असमृत बुद्धिमान लोग समझते कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है इनसे सब कुछ आते हैं इसलिए भाव से इनकी भक्ति करते तो परम बुद्धि है परम शुद्धि है कृष्ण भक्ति परम शुद्धि तो जैसे ही गंगा स्नान करने से शुद्धिकरण होते समय लगते और तपस्या करने से शुद्धि शुद्धिकरण देरी होते शुद्धिकरण का मतलब समझना कि मैं कृष्ण का दास हूं और जब तक हम स्वीकार नहीं करते हूँ कि मैं कृष्ण का दास हूँ तो so, जितने भी हम चपस्या कहते शुद्ध होने के लिए तो पूरी शुद्धि नहीं होगी हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय प्रभु पांत होगा इष्टशील प्रभु पांच